प्रश्नोपनषद भाष्य प्रश्न छिक्रम ईश्वरेण सर्वाधिकारी प्राण पुरुषेण सृज्यते कथम राजा के समान पुरुष ने ही सर्वाधिकारी प्राण की रचना की है किस प्रकार सो बतलाते हैं स प्राणम असृजत प्राण्रद्धा खम वाजुज्योतिरापह पृथ्वी इंद्रियम मनोन्नम अन्ना तपो मंत्रा कर्मलोका लोके सुचनामच उस पुरुष ने प्राण को रचा फिर प्राण से श्रद्धा आकाश वायु तेज जल पृथ्वी इंद्रिय मन और अन्न को तथा अन्न से विर्य तप मंत्र कर्म और लोकों को एवं लोकों में नाम को उत्पन्न किया प्रकारेणे सपुरश उत्तरे प्राण हिरण्यगर्भाख्यम सर्व्राणीकरण अंतरात्म असृज सृष्टवा अतः सर्व प्राण्रद्धा सर्व्राणीना शुभकर्म प्रवृत्तिता कर्मफलोपाधनाधिष्ठा कारण भूता महाभूतासृजत उस पुरुष ने उपरयुक्त प्रकार से एक कर हिरण्यगर्भ संज्ञक समष्टि प्राण को अर्थात संपूर्ण प्राणियों के इंद्रियों के आधार स्वरूप अंतरात्मा को रचा उस प्राण से समस्त प्राणियों की शुभ कर्मों में प्रवृत्ति की हेतुभूता श्रद्धा की रचना की और उससे कर्म कर्मफलोपभोग के साधन शरीर के अधिष्ठान अर्थात कारणस्वरूप महाभूतों की सृष्टि की हम शब्द गुणं सेना शब्दुण कारण स्वेन कारण गुणेन कारणगुण विशिष्ट द्विगुण तथा ज्योतिपेण पूर्वाभ्याशिष्ट त्रिगुण शब्दस्पर्शाभ्यापोरसुणेना साधार पूर्वगुणावेशन चुर्गुणा तथा पो पूर्व तथा गंध गंधगुन पूर्व पूर्वगुणावेशन च पंचगुणा पृथ्वी तथा तैरव भूतैरारब्धम्रिय द्विप्रकार बुद्ध्यथ कर्माथ दस संख्या तस्वरम संशय संकल्पलक्षण मन सबसे पहले शब्दगुण विशिष्ट आकाश को रचा फिर स्पर्श और शब्दगुण से युक्त होने के कारण दो गुण वाले वायु को तदनंतर स्वकीय गुण रूप और पहले दो गुण शब्द स्पर्श से युक्त तीन गुण वाले तेज को तथा अपने असाधारण गुण रस के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से चार गुण वाले जल को और गंध गुण के सहित पूर्व गुणों के अनुप्रवेश से पांच गुणों वाली पृथ्वी को रचा इस प्रकार विषयों के ज्ञान और कर्म के लिए उन भूतों से ही आरब्ध दस संख्या वाले दो प्रकार के इंद्रिय ग्राम की तथा उसके स्वामी संकल्प रूप अंतस्थित मन की रचना की एवं प्राणीना कार्य कार करवादील ततचान्ना दध्यम वीर सामर्थ्यम बल सर्वकर्म प्रवित्ति साधन तद्वीयता चाणीना तपो विशुद्धसाधन संको विशुद्धातरबर्णेभ्य कर्मसधन भूता ऋग्यजुसाथर्वांगिश ततः होत्रादि ततो कर्मग्न फलम् तथोलोका कर्मण तुष्टा नाम देवदत्तो यज्ञद इत्यादि इस प्रकार प्राणियों के कार्य विषय और कर्णों इंद्रियों की रचना कर उनकी स्थिति के लिए उसने वीहीयवाद रूप अन्न उत्पन्न किया फिर उस खाए हुए अन्न से सब प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति का साधनभूत विर्य सामर्थ्य यानी बल उत्पन्न किया तदनंतर वर्ण संस्कारता को प्राप्त होते हुए उन विर्यवान प्राणियों के शुद्धि के साधनभूत तप की रचना की फिर जिनके बाह्य और अंतकरणों की तप से शुद्धि हो गई है उन प्राणियों के लिए कर्म के साधनभूत रिक यजुह साम और अथर्वागिरस मंत्रों की रचना की और तत्पश्चात अग्निहोत्रादि कर्म तथा कर्मों के फल स्वरूप लोक निर्माण किए फिर इस प्रकार रचे हुए उन लोकों में प्राणियों के देवदत्त यज्ञदत्त आदि नाम बनाए कलाह कलाम विद्यादी दोषीजापेक्ष सृष्टा सैमरीकृष्टिसिष्टाइव दिवचंद्रमशक अक्षिकाद्या स्वप्न दिखसिष्टा इव चर्वदार्थ पुनस्त पुषे प्रलीयन्ते हिंसा नाम विभाग इस प्रकार दृष्टि से रचे हुए द्विचंद्र मशक मच्छर और मक्खी का आदि तथा स्वप्न दृष्टा के बनाए हुए सब पदार्थों के समान प्राणियों के अविद्या आदि दोष रूप बीज की अपेक्षा से रची हुई ये कलाएँ अपने नाम रूप आदि विभाग को त्याग कर उस पुरुष में ही लीन हो जाती है नदी के दृष्टांत से संपूर्ण जगत का पुरुषाश्रयत्व प्रतिपादन कथम किस प्रकार प्राप्ता गच्छन्ति भिद्यते स यथेमद्य से समद्रया समद्राता प्राप्यास्िद नामे समद्रतं प्रोचतेवा परुमा षोड़कलाय्यास्त गच्छन्ति भिद्यते चा सा नाम रूपे पुरुष प्रोचते स एसो कलो मृतो भवती तदे स वह दृष्टान्त इस प्रकार है जिस प्रकार समुद्र की ओर बहती हुई ये नदियाँ समुद्र में पहुँच अस्त हो जाती हैं उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारी जाती हैं इसी प्रकार इस सर्वद्रष्टा की ये सोलह कलाएँ जिनका अधिष्ठान पुरुष ही है उस पुरुष को प्राप्त होकर लीन हो जाती हैं उनके नाम रूप नष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ऐसा कहकर ही पुकारी जाती है वह विद्वान कलाहीन और अमर हो जाता है इस संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है सदृष्टान्तों यथा लोक इमा नद्य सन्दमान स्वस्त्र्य समुद्रायण आत्मभावो समुद्रोयनम गति आत्म युद्राण सम्राप्योपगम्यस्त नामस्कार गासा चास्त गता भिदे विनश्य तो नामे गंगा यमुने लक्षण तद समुद्र तद्वस समुद्रोचते लक्षणम् वह दृष्टांत इस प्रकार है जिस प्रकार लोक में निरंतर प्रवाह रूप से बहने वाली तथा समुद्र ही जिनका अयन गति अर्थात आत्मभाव है ऐसी ये समुद्रायन नदियाँ समुद्र को प्राप्त होकर अस्त अदर्शन अर्थात नाम रूप के तिरस्कार अभाव को प्राप्त हो जाती हैं, तथा इस प्रकार अस्त हुए उन नदियों के वे गंगा यमुना आदि नाम और रूप नष्ट हो जाते हैं और उससे अभेद हो जाने के कारण वह जलमय पदार्थ भी समुद्र ऐसा कहकर ही पुकारा जाता है एवं यथ दृष्टान उक्तक्षण से प्रकृत्या से पुरुष से परिद्रष्टुरीता द्रष्टुर्दर्शन से कर्तु स्वरूपूत यक स्वात्म कर्ता सर्वतः कर्ता तदिमाशकला प्राणाद्या उक्ताह प्राण उलाषायायना नदीनाव समद्र पुषोयन इनम आत्म भावगमन यासा कलाना तषायनाष्य पुषात्त्म उपगम्य तथैवास्त ग भिदे चासा नामूपे कलाना प्राणाद्याख्यास्व भेदेच भेदे च नामूपयोदनष्टम तत्व पुरुष इतव प्रोचते ब्रह्मविद्धि इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत है उपर्युक्त लक्षणों से युक्त परिदृष्टा अर्थात जिस प्रकार सूर्य सब ओर अपने स्वरूपभूत प्रकाश का करता है उसी प्रकार परि सब ओर दृष्टा दर्शन के कर्ता स्वरूपभूत इस प्रकृति जिसका प्रकरण चल रहा है पुरुष की ये प्राण आदि उपरयुक्त सोलह कलाएँ जिनका अयन आत्मभाव की प्राप्ति का स्थान वह पुरुष ही है जैसा कि नदियों का समुद्र अतः जो पुरुषायन कहलाती है उस पुरुष को प्राप्त होकर पुरुष रूप से स्थित होकर उसी प्रकार जैसे कि समुद्र में नदियाँ लीन हो जाती हैं तथा इन कलाओं के प्राणादि संजक नाम और अपने अपने विभिन्न रूप नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार नाम रूप का नाश हो जाने पर भी जिसका नाश नहीं होता उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता पुरुष ऐसा कहकर पुकारते हैं या एवं विद्वान गुरुणा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग स एस अविद्या प्रविला विद्या प्रविलाता स्विद्याम कर्म जनितासु प्राणादि कला अविद्यातकलामित्त ही मृत्यु तदपगमे कलत्वादे वाम तदेतस्मिन अर्थम एस श्लोक इस प्रकार जिसे गुरु ने कलाओं के प्रलय का मार्ग दिखलाया है ऐसा जो पुरुष इस तत्व को जानने वाला है वह वा उस विद्या के द्वारा अविद्या काम और कर्मजनित प्राणादि कलाओं के लोप कर दिए जाने पर निष्कल हो जाता है और क्योंकि मृत्यु भी अविद्या की त, कलाओं के कारण ही होती है इसलिए उनके निवृत्ति हो जाने पर वह निष्कल हो जाने के कारण ही अमर हो जाता है इसी संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है मरण दुख के निवृत्ति में परमात्म ज्ञान का उपयोग अरा इव रथ नाभ कला यहाँ संवेद्यम पुरुष संवेद यथा मावो मृत्यु परिव्य जिसमें रथ को नाभि में अरों के समान सब कलाएं आश्रित हैं उस ज्ञातव्य पुरुष को तुम जानो जिससे कि मृत्यु तुम्हें कष्ट न पहुंचा सके अरा रथचक्र परिवारा इव रथ रथनाभ रथचक्र से नाभ यहाँता तदाश्रया तथेत्य कला प्राणाद्या युषे प्रतिष्ठिता उत्पत्ति स्थिति तम उत्पत्तिस्थिल कालेशु त कलाना वेद्यम वेदनीय पूर्णवाषंपुरीयना वेद जानीजात यहाँ हे शिष्या मो युष्माु परिव्यथा था परिव्यथयतु न चेद्विजाएत पुषो मृत्युनता व्यम्ना दुखीन ये यूयं स्थ अतः अतस्तन्मा भुद्युष्माकम इतिप्राय रथ के पहिये के परिवार रूप अरों के समान अर्थात जिस प्रकार वे रथ के पहिये की नाभि में प्रविष्ट यानी उसके आश्रित रहते हैं उसी प्रकार जिर पुरुष में प्राणादि कलाएं अपनी उत्पत्ति स्थिति और लय के समय स्थित रहती है कलाओं के आत्मभूत उस ज्ञातव्य पुरुष को जो सर्वत्र पूर्ण अथवा शरीर रूप पूर्व में सहन करने के कारण पुरुष कहलाता है जानो जिससे कि ये शिष्यों तुम्हें मृत्यु सब ओर से व्यथित न करे यदि तुमने उस पुरुष को न जाना तो तुम मृत्यु निमित्तक व्यथा को प्राप्त होकर दुखी ही होगे अतः तुम्हें वह दुख प्राप्त न हो यही इसका अभिप्राय है उपदेशक का उपसंहार तानोवाच तावैवाहमेत पर ब्रह्म वेद नातपरम अस्ती तब उनसे उस पिपलाद मुनि ने कहा इस पर ब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ इससे अन्य और कुछ ज्ञातव्य नहीं है तानवे अनुशिष्य शिष्यास्तान होवाच पिप्पलाद किले तबदेव वेद्यम परम ब्रह्म वेद विजाम्य हम एक ना तो प्रकृष्टरम वेदित उ शिष्याण अविदित शाह च उन शिष्यों को इस प्रकार शिक्षा दी पिपलाद मुनि ने उनसे कहा उस वेद्य अर्थात ज्ञातव्य परब्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ इससे पर उत्कृष्टतर और कोई वेद्य नहीं है इस प्रकार अभी कुछ बिना जाना रह गया ऐसे शिष्यों की आशंका की निवृत्ति के लिए तथा उनमें कृतार्थ बुद्धि उत्पन्न करने के लिए पिपलाद ने उनसे कहा स्तुतिपूर्वक आचार्य की वंदना ते तमर्चय तस्वीर पिता जोस्माक अविद्या परम पारम ताजसीति नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य तब उन्होंने उनकी पूजा करते हुए कहा आप तो हमारे पिता हैं जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पर पहुंचा दिया है आप परमर्शिकों हमारा नमस्कार हो नमस्कार हो ततस्ते शिष्या गुरुनानुशिष्टास्तम गुरुम संतो पुष्पांजलि गुरु कृता च शेषा कितव्य अर्चयता पूजयता पाद पुष्पाजलिप्रकुचुरी स्मा पिता ब्रह्मश् विद्या जनयितृवास जरा मरण से भय यस्तु यस्तमे अविद्या विपरीत ज्ञानाजन्म जरा मरण दुखाद्रहादाराद विद्या महोद विद्या प्लवन परम पुराण वृत्ति वृत् वृत्तिलक्षण मोक्षाख्यम महोदेरव पारम ताल्य स्मृत पितृत्व तब तवास्म त्वा, त्वा, प्रत्युपन्नस्म इत इतरोपि हि पिता शरीरमात्र जनयती तथापि स प्रपूज्यतमो लोक वक्त आतंतिकाय दातु रीतभिप्राय नम पर ऋषिभ्यो ब्रह्म विद्यासंप्रदायकर्तभ्यो नम पर ऋषिभ्यचन आदरार्थम् तब गुरु से उपदेश पाए हुए उन शिष्यों ने कृतार्थ हो उस विद्यादान का कोई अन्य प्रतिकार न देकर क्या किया सो बतलाते हैं उन्होंने गुरु जी का अर्चन अर्थात चरणों में पुष्पांजलि प्रदान एवं सिर झुकाकर प्रणाम करके उनका पूजन करते हुए कहा क्या कहा सो बतलाते हैं विद्या के द्वारा हमारे नित्य अजर अमर एवं अभय रूप ब्रह्म शरीर के जनिता होने के कारण आप तो हमारे पिता हैं जिन आपने विद्या रूप नौका के द्वारा हमें विपरीत ज्ञान रूप अविद्या से अर्थात जन्म जरा मरण रोग और दुख आदि ग्राहों के कारण जो अपार है उस अविद्या रूप समुद्र से उस और महासागर के पर पार के समान अपुनरावृत्ति रूप मोक्ष संज्ञक दूसरे पार पर पहुंचा दिया है अतः आपका पितृत्व तो अन्य जन्मदाता पिता की अपेक्षा भी युक्तर है क्योंकि दूसरा पिता भी केवल शरीर को ही उत्पन्न करता है तो भी वह लोक में सबसे अधिक पूजनीय होता है फिर आत्यंतिक अभय प्रदान करने वाले आपके पूजनीयत्व के विषय में तो कहना ही क्या है अतः ब्रह्म विद्या संप्रदाय के प्रवर्तक परमर्षि को नमस्कार हो यहाँ नमः परम ऋषिभ्य इसकी दुरुस्ती आदर प्रदर्शन के लिए है ये श्रीमत्परमसपरिव्रजकाचार्य श्रीमद्दोविंदवत्ज्यपादिष्य गोविंद भगवत शिष्य भगवत कृत प्रश्नोपनिषदभाषे ष प्रश्न वेदीया प्रश्नोपनिषत्सम्ता हरि ओम तस्त होंम हो ति ओं तस्यत